यजुर्वेदीय ईशावाशोपनिषद के चौदहवें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं पंद्रहवे मंत्र का विचार आज होना है कुरेह कर्मानी इस सूत्रात्मक मंत्र के द्वारा जो संक्षेप में कर्मनिष्ठा बताई गई थी उसका नवम मंत्र से लेकर के चौदहवें मंत्र तक छह मंत्रों से व्याख्यान हुआ और दो समुच्चय बताए गए इन समुचित साधनों का फल जिस मार्ग से प्राप्त होता है उस मार्ग को बताना है इसलिए अवशिष्ट चार मंत्र हैं भास्कर भगवान मानुष दैवित्त साध्यम इत्यादि से पहले कुछ उक्त अर्थ का ही संक्षेप में अनुवाद कर रहे हैं उत्तर ग्रंथ के साथ पूर्व ग्रंथ का संबंध बताने की इच्छा से इसलिए टीकाकार इस संबंध भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीका में कि उक्तम उक्तम अर्थम संक्षिप्य मानुस दैवीत साध्यम इत्यादि जो विद्यांचा, विद्यांचा क्या विद्यातम प्रवेश यह विद्यासते इत्यादि वाक्य के द्वारा जो विस्तार से बताया गया साधन है दो प्रकार का समुच्चय उसका संक्षेप में उपसंहार करते हैं मानुष देव वित्त दैविताध्यम फलम शास्त्र लक्षण प्रकृति लियाम तो मानुष वित्त साध्यम इसमें मानुष और दैव इसमें द्वंद्व समासन दैव चे विच इति वित्ते और साध्यम इति ऐसा ताज बनेगा तो द्वंद्व के अंत में सूर्यमान वित्त साध्य पद दोनों के साथ अन्वित होगा मानुष्त साध्यम दैव वित्त ऐसा और मानुष वित्तसाध्य फल तथा तो दैव वित्त फल ऐसे फल के विशेषण हो जाएंगे दोनों पद और एक फल का विशेषण है शास्त्र लक्षणम लक्षण शब्द का अर्थ है प्रतिपाद्यमान शास्त्र लक्षण का अर्थ निकलेगा शास्त्रेण प्रतिपाद्यमान शास्त्र के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है ऐसा फल मानुष वित्त तो साध्य और दैव वित्त तो साध्य मानुष वित्त साध्य में मानुष वित्त शब्द से लेना है कर्म के साधन और तत्साध्य कर्म मानुष वित्त से उसका फल और दैव वित्त शब्द से लेना है उपासना को उपासना से प्राप्त होने वाला फल जो शास्त्र ने बताया है उसे शास्त्र लक्षणम कहा जाएगा वो क्या है तो प्रकृति लयांतम प्रकृति लय है अंत में जिसके ऐसा फल है स्वर्गलोक से लेकर के प्रकृति लय पर्यंत शास्त्र के द्वारा बताया गया मानुष दैव वित्त साध्य फल है मानुष वित्त साध्य है केवल कर्म से प्राप्त होने वाला कर्मणा पितृलोक के अनुसार स्वर्गलोक और दैव वित्त साध्य है ब्रह्मलोक और प्रकृति उपासना साध्य है प्रकृति लय इसलिए प्रकृति लय पर यह दैव उभय वित्त साध्य संसार संसारंतपाति फल है इसे यहां पर कहा मानुष देववित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षण प्रकृति लयांतम आगे हैं कि संसार गति ही एतावती यानी इतनी संसार गति है यानी संसार अंतपाती फल है प्रकृति लय पर्यंत संसार ही है मानुष देव वित्त साध्यम इसमें मानुष वित्त क्या है दैव वित्त क्या है इसे टीकाकार बता रहे हैं पहले मानुष वित्त को बता रहे हैं कि शरीर पाटव गो भू हिरण्यादि साधन संपत्ति मानुषम वित्तम् ये मानुस वित्त हैं शरीर पाटवे शरीर विकलांग हो तो माना जाता है कर्म का अनधिकारी शास्त्र विकलांग को कर्म का अनधिकारी बताता है वो शास्त्र से परुदस्त है और जो अपरियुदस्त है उसे माना जाता है कर्माधिकारी जैसे वेदांत विचार के अधिकारी के चार विशेषण है ना। नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शमदमादिष्ट संपत्ति मुमुक्षा ऐसे कर्माधिकारी के भी चार विशेषण होते हैं एक तो विद्वान होना चाहिए कर्माधिकारी का मतलब जिस कर्म का उसे अनुष्ठान करना है उस कर्म का शास्त्र प्रतिपादित स्वरूप का उसे बोध होना चाहिए विद्वान का अर्थ और फलार्थी होना चाहिए जिस कर्म में अधिकार जिस व्यक्ति का है वह तभी अधिकार संभव हो सकता है जब उस साधन का कर्म का वह फल चाहेगा तो फलार्थिता एक विशेषण है और शरीर भी सकलांग हो विकलांग नहीं है और फलेच्छा भी है लेकिन असमर्थ हो तो कर्म नहीं कर पाएगा इसके लिए सामर्थ्य एक विशेषण है तीसरा और ये तीनों भी हो लेकिन शास्त्र मना कर रहा हो तो कहा जाता है कि शास्त्र से प्रयुदस्त होने से विद्वान होने पर भी अनेक कर्म स्वरूप का बोध होने पर भी कर्मफल की इच्छा होने पर भी और कर्म करने का सामर्थ्य होने पर भी शास्त्र यदि मना करता है जैसे राजस्व याग ब्राह्मण के लिए राजस्व याग में अधिकार नहीं ब्राह्मण उसमें प्रयुदस्त है राजा का अधिकार है तो उसमें पर होने से ब्राह्मण को राजस्व याग का स्वरूप बोध होने पर भी राजस्व याग का फल प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी और सामर्थ्य होने पर भी नहीं कर सकता शास्त्र के द्वारा वो परयुदस्त है राजा ही कर सकता है तो पर्युदस्त भी नहीं होना चाहिए अपरियुदस्त होना चाहिए एक विशेषण ये चौथा तो इसलिए शरीर पाटवम का अर्थ है वि विकलांग नहीं होना चाहिए सकलांग हो शरीर पाटव शब्द से लेना है नहीं तो पर्युदस्त हो जाएगा ना इसलिए वो शरीर पटुता ये मानुष वित्त में आता कर्म का साधन है और गो भू कर्म करना है तो गोदान आदि करना होता है कर्मांगत्व रूपे न तो गाय हो तब न दान कर पाएगा इसलिए गाय और भू भु यानी भूमि और हिरण्यादि आदि, ये सब साधन जो कर्म के हैं इनकी प्राप्ति मानुष वित्त कहलाता है ये होने पर कर्म किया जा सकता है ये मानुष वित्त है और दैवम वित्तम दैव वित्त क्या है तो कहते देवता ज्ञानमें उपासना देवता शब्द से लेना उपास्य को शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो उपास्य है उसकी उपासना देववित्त वित यहा पूर्ण विराम होना चाहिए देवम वित्तम देवता ज्ञानम के पास पूर्ण विराम है, है? नई वाली में है पुराने में नहीं है तो आगे है भाष्य में एतावती संसार गति ये प्रकृति लय पर्यंत संसार अंत फल है अनित्य है और नित्य फल कौन है तो नित्य फल बताया जा रहा है पूर्व में बताया हुआ जो है एक त्र कौमोह कशोक एक अनुपश्यत इत्यादि यून सर्वाणी भूतानी आत्मैवाभूत विजानता ये सर्वात्म ब्रह्मभाव ब्रह्म भाव ये नित्यफल हैं संसारात पाति नहीं है वो है सुरूभूत मोक्ष उसे कहा जा रहा है अतः ऊर्ध अतः ऊर्ध्वम में अतः शब्द से लेना संसार को तो अतः परम का अर्थ निकलेगा संसार से पर संसार अंत तो अनित्य फल है और जो संसार अंतपाती नहीं है उससे पर यानी भिन्न है नित्य है इसलिए अतः परम का अर्थ निकलेगा नित्यम फलम वो तो ईशावाश्यम इत्यादि से सूत्रित ज्ञान निष्ठा है उसका फल है इस अभिप्राय से कहते हैं पूर्वोक्तम आत्मवाभूत विजानत इति भाव एव तो नित्य फल तो सर्वात्म है जिसे पहले आत्मवाभूत विजानत इत्यादि मंत्र से कहा गया है वह सर्वात्म भाव कैसे प्राप्त होगा तो कहते सर्वेष्णा सन्यास ज्ञान निष्ठा फलम सर्वेष्णा पुत्र वित्तेषण लोकसना यानी साध्य साधन एसना सभी प्रकार के साध्य तथा साधन विषयक ऐसाओं का परित्याग पूर्वक जो ज्ञान निष्ठा उसका फल है सर्वात्म भाव तो इस प्रकार ये विस्तार से जो ईशावास्यम से लेकर के यहां तक के ग्रंथ से अस, असंभूतिया अमृतम तक जो अर्थ विस्तार से बताया गया था उसका यहां संक्षेप में उपसार हो रहा है। एवं द्वि द्विप्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थों अत अत्र प्रकाशित अत्रि अश्याम उपनिषदी इस उपनिषद में चौदहवे मंत्र तक दो प्रकार का फल हुआ नित्य और अनित्य इसलिए दो प्रकार के फल भेद को लेकर के दो प्रकार का वेदार्थ यानी वेद के द्वारा प्रतिपादित साधन जो दो प्रकार का है ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा रूप उसे इस उपनिषद में प्रकाशित यानी ज्ञापित प्रतिपादित इस उपनिषद में प्रतिपादित प्रति हुआ वेदार्थ कौन है वेदार्थ तो कहते प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति लक्षण है वेदार्थ वो निवृत्ति लक्षण वेदार्थ है सर्वेष्णा सन्यास, ज्ञान निष्ठा ये ईशावासी उपनिषद माना जाता है व्याख्याय। ब्रदारणिक उपनिषद को माना जाता है ईशावास्य उपनिषद का व्याख्यान मंत्र व्याख्या होता है ब्राह्मण व्याख्यान होता है तो ये मंत्र भाग की उपनिषद है ईशावासी उपनिषद इस मंत्र भाग की ईशावासी उपनिषद का व्याख्यान है उसी वेद का शतपद ब्राह्मण का जो उपनिषद है, है। वो ये है व्याख्यान उसमें कुल मिलकर के आठ अध्याय उन आठ अध्यायों में से पहले दो अध्यायों को कहा जाता है प्रवर्गीय कांड आठ अध्यायों के चार कांड हैं प्रवर्ग कांड फिर मधु कांड फिर मुनिकाण और खिलकांड इस प्रकार ये चार कांड हैं आठ अध्याय हैं उसमें से प्रवर्ग कांड वो कर्म कांड का व्याख्यान है और जो यहाँ पर संक्षेप में प्रवृत्ति लक्षण धर्म बताया गया है कर्मनिष्ठा उसका व्याख्यान करने के लिए आ, वहां पहले दो अध्याय है उन अध्यायों का नाम है प्रवर्ग कांड उसे कह रहे हैं कि तत्र प्रवर्ती लक्षण प्रवर्ती लक्षणस्य लक्षणस्य वेदार्थस्य विधि सेषेधलक्षण से कृष्ण प्रकाशनेवृत ब्राह्मणमुपयुक्त तो त्रेजुदे तय वेदार तो ये जो दो प्रकार का वेदार्थ है प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण उन दो प्रकार के वेदार्थों में से जो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ है वह कैसा है तो विधि प्रतिषेध लक्षण यानी विधि निषेधात्मक वेद वाक्यों से अवगम्यमान विधि प्रतिषेध लक्षण शब्द का अर्थ निकलेगा विधि निषेधात्मक वाक्य से अवगत होने वाला जो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ है और कृष्ण से समस्त तो समस्त प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाशन करने में प्रवर्ग्ञातम ब्राह्मणम उपयुक्तम तो प्रवर्ग्यांत ब्राह्मण कहलाता है ब्राह्मण के आठ अध्याय में से पहले दो अध्याय वह प्रवर्ग्यांत ब्राह्मण है प्रवर्ग कांड बाकी जो छह अध्याय हैं, वे हैं निवृत्ति लक्षण धर्म का प्रतिपादन करने वाले व्याख्यान करने वाले उसे आगे कह रहे हैं कि निवृत्ति लक्षणस्य से वेदार्थ प्रकाशने अत ऊर्ध् बृहदारण्यकम उपयुक्तम् अतः ऊर्ध्वम् में अतः शब्द से लेना ये जो प्रवर्ग कांड जहाँ समाप्त हो रहा है द्वितीय अध्याय में समाप्त हो रहा तो अतः ऊर्ध्व का अर्थ निकलेगा तृतीय अध्याय से आठवे अध्याय पर्यंत जो छे अध्याय है मधुकांड मुनीकांड खिलकांड ये तीन कांड कहो या छे अध्याय कहो वो वे किसके लिए है तो कहते हैं अतः ऊर्धम ब्रदारण्यकम उपयुक्तम् तो ब्रदा, बाकी छह अध्याय रूप ब्रदारण्यक उपनिषद निवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाशन करने में सार्थक है उपयुक्त कार्थ है। उसकी उपयोगिता है निवृत्ति लक्षण धर्म का प्रतिपादन करने में बृहदारण्यकम उपयुक्तम् यहां पर भी पूर्ण विराम होना चाहिए उपयुक्तम के पास में है न पूर्ण ग्रह्म आगे है तत्र निषेकादि स्मशान्तम इत्यादि भाष्य वाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इस अवतरण को देखिए टीका में जो दैव इत्तम देवता ज्ञानम इसके बाद में जो टीका आ रही है वह तत्र निषेकादि इत्यादि का अवतरण है टीका उत्तरग्रंथिधीसया अर्थ विशेषम उत्तर ग्रंथ है विशेषमती इत्यादि ग्रंथ पात्र उत्तर ग्रंथ कहा जाएगा चार मंत्र अवशिषारंत्र उत्तरग्रंथ और इस उत्तर ग्रंथ का अर्थ संबंध बताने की इच्छा से उत्तर ग्रंथ का पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध बताने की इच्छा से अर्थ विशेषम अनुवदती विशेष का अनुवाद भाष्कर भगवान करते हैं तत्र निषेकादि से तो भाष्य में है त्र निषेकादिश्म कर्म कुरिजीविषेत यो विद्य सह अपर ब्रह्म विषयया तो ये कहते हैं कि निषेक से लेकर के स्मशान निषेक कहते हैं गर्भाधान को तो गर्भाधान से लेकर स्मशानंत कहा जाता है अंत्येष्टि को तो अंत्येष्टि पर्यंत जो संस्कार शास्त्र ने बताए हुए हैं उन्हें निषेकादि स्मशानंत शब्द से लेना तो निषेकादि स्मशानंत जो कर्म है उन संस्कारों के साथ अग्निहोत्रादि कर्म कुरवन यो जी विषय जो जीने की इच्छा करता है कर्म करते हुए ही और साथ में विद्या या सह अपर ब्रह्म विषयया अपर ब्रह्म है कार्य ब्रह्म तो कार्य ब्रह्म की उपासना के साथ निशेकादि स्मशानंत संस्कारों के साथ जो अग्निहोत्र आदि कर्म कार्य ब्रह्म की उपासना के साथ करता है तो उसे क्या हो जाता है उसे केवल कर्म नहीं कर रहा है ना समुच्च कर रहा है इसलिए कहा अपर ब्रह्म अपर ब्रह्म विषे या विद्या सह कर्म कुर यो योग कर्म करता हुआ जो जीवन यापन कर रहा है उपासना के साथ कर्म कर रहा है। तो कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई है जो उसे क्या होगा तो पहले बता चुके हैं 11वें मंत्र में कि अविद्या मृत्यु तीर्थ अविद्या अमृत वही कह रहे हैं कि तदम तद यानी उस समुच्चयारी कार्य ब्रह्म की उपासना के साथ अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले समुच्चय अनुष्ठाई को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है देवतात्म भाव की प्राप्ति होती है यह फल बताया गया है तो ये कहते हैं कि तद उक्तम अमृतमश्नुते इति विद्यामृतमश्नुने इस मंत्र से हम उसको होने वाला जो फल है वह बता चुके हैं आगे हैं तत्र कर्गे न तो इस प्रकार कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई को देवतात्म भाव की प्राप्ति होती है उपास्य का सायुज्य प्राप्त होता है कार्य ब्रह्म का तो कार्य ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करने के लिए उसे ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा ना तो कहते हैं तत्र केन तार्गेण अमृतत्व अश्नुते तो देवतात्म भाव की प्राप्ति रूप अमृतत्व की प्राप्ति किस मार्ग से करता इति इस प्रकार मार्ग मार्ग की अपेक्षा होने पर मार्ग बताया जा रहा है श्रुति के द्वारा तत्र केन तार्गेण अमृतत्व अश्नुते यह प्रश्न होने पर उचित वो मार्ग बताया जाता है उपासना का फल जिस मार्ग से जाकर के प्राप्त किया जाता है वो मार्ग उत्तरायण मार्ग है तो ये बताया ना ईशावास उपनिषद व्याख्यान है बृहदारण्यक ईशावास्य उपनिषद व्याख्याएं हैं बृहदारण्यक व्याख्यान है तो ये जो विद्याचा विद्या भयम स से बताया गया कर्म उपासना समुच्च है उसमें जो कार्य ब्रह्म की उपासना है वह अहंग्र उपासना है इसे इस मंत्र का व्याख्यान करते हुए बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है जिस वाक्य से कहा गया उस वाक्य के आधार पर इस बात को और स्पष्ट करते हैं भास्कर भगवान कि तद यत तत्सत्यम तो तद यत इसमें पहले जो सत्य ब्रह्म कहा गया है सूत्रात्मा रूप सूत्रात्मा को सत्य ब्रह्म कहा जाता है सूत्रात्मा का ही दूसरा नाम है हिरण्यगर्भ। तो तद, तद यम का अर्थ है वो जो हिरण्य गर्भात्मक ब्रह्म है उपाश्य ब्रह्म असौ स आदित्यो वह हिरण्यगर्भ। आदित्य है का मतलब वो? आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है आदित्य मंडल ही नहीं असो आदित्य का अर्थ वह आदित्य मंडल है ऐसा नहीं आदित्य मंडलाभिमानी पुरुष वही है हिरण्यगर्भ गर्भ सत्य ब्रह्म अधिदेव उपाधि है आदित्य अध्यात्म उपाधि है चक्षु तो अधिदय उपाधि में वही ब्रह्म है सत्य ब्रह्म आदित्य मंडल रूप उपाधि में इसे कहा गया कि स आदित्यो ये तस्वीन मंडले पुरुषो तो ये तस्वीन मंडले यानी ये जो प्रत्यक्ष भाष रहा है आदित्य मंडल इस आदित्य मंडल अंतर्गत जो पुरुष है वही वह उपास्य सत्य ब्रह्म है ये उपास्य सत्य ब्रह्म है इसलिए कहा कि ये एक मंडले पुरुष आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष व सत्य ब्रह्म है अधित उपाधि में और अध्यात्म उपाधि में य दक्षिणे अक्षन पुरुषः पुरुष तो दक्षिण अक्षन अक्षण लुप्त तो सप्तमी है दक्षिणे सप्तमी है ना अक्षणी का विशेषण है इसलिए अक्षिणी ऐसा था अक्षनी कहो या अक्षणी कहो और उस सप्तमी का लुक हो गया है छंदस इसलिए दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है अध्यात्म उपाधि दक्षिण नेत्र है और उसमें जो पुरुष है वह भी वही सत्य ब्रह्म है जो आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष के रूप में आदिदेव उपाधि में है वही सत्य ब्रह्म अध्यात्म में अक्षी पुरुष है अक्षिस्त पुरुष माना जाता है उसे ये उभयम् उभय सत्यम ब्रह्म ये तद यानी यह आदित्य मंडला अंतर्गत सत्य ब्रह्म और दक्षिण नेत्रांतर्गत सत्य ब्रह्म अलग अलग नहीं एक है उपाधि भेद है लेकिन उपहित जो ब्रह्म है वह एक है और वह ब्रह्म में हूँ केवल अध्यात्म उपाधि चैतन्य रूप ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा नहीं अधिदेव उपाधि में भी जो ब्रह्म है वमयम ऐसा चिंतन ये कार्य ब्रह्म की अहंग्र उपासना मानी जाती है तो ये तद उभयम सत्यम ब्रह्म उपासन ऐसी उपासना कर रहा है जो उपासक और यथोक्त कर्म कृत्य और जो पहले कर्म बताए हैं अग्निहोत्र आदि उनका अनुष्ठान भी कर रहा है अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना के साथ स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का भी अनुष्ठान कर रहा है समुच्चय कार्य है कर्म तथा कार्य ब्रह्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान कर रहा है जो इसलिए कहा यह तोक्त कर्म कृत्य यह सो अंतकाले काले प्राप्त जीवन भर कार्य ब्रह्म की अहंग्रह उपासना की और अग्निहोत्रादि कर्म भी किए वर्णाश्रमित और प्रारब्ध समाप्त हो गया अंतिम समय आ गया तो अंतिम समय आया तो जीवन भर समुच्चे अनुष्ठान जिस उद्देश्य से किया था जिस फल की प्राप्ति के लिए किया था उस फल की प्राप्ति तो शरीर छूटने से पहले जैसी मति होगी ऐसी भावी गति होती है ना इसलिए शरीर छोड़ते समय सावधान हो करके जिसके लिए साधन किया था उसी में चित्त समाहित हो जाए। इस उद्देश्य से वह अपने उपास्य को प्रार्थना करता है यहां पर कहा जा रहा है कि यथोक्त कर्म यह सो अंतकाले प्राप्ते प्राप्त आत्मनः प्राप्ति प्राप्तिद्वार यात्सते हिन्मयन पात्रेण तो समुच्चयकारी जब प्रारब्ध समाप्त होने पर मृत्यु का समय आता है उस समय मृत्यु के समय अपने सत्यात्मा है उपास्य ब्रह्म अपने उपास्य ब्रह्म को यानी हिरण्यगर्भ को हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति का जो द्वार है मार्ग है उस मार्ग की याचना करता है समुच्चयकारी यासना के लिए प्रार्थना के लिए मंत्र है अब इस पंद्रहवे मंत्र का उच्चारण कर लें हिन्मेण पात्रेण सत्य तम मुखम तत्व पूणु सत्य धर्माय धर्मा दृष्ट तो हिरणमय कहा जाता है ऐसे सोने के विकार को तो सोना तेजस्वी होता है और यहां युवा शब्द समझना लुप्त हिरणमयन शब्द के पास भी और पात्रेना के पास भी तो जैसा हिरणमय पात्र होता है सोने से बना हुआ पात्र है बाकी धातु से बने हुए पात्र के अपेक्षा सोने से बना हुआ पात्र तेजस्वी होता है कि नहीं चमकीला होता तो यहां आदित्य मंडल भी उस सोने से बने हुए पात्र के तरह पात्र है तेजस्वी पात्र है और उस सोने से बने हुए पात्र ग्लास से मान लो किसी वस्तु को ढक दें, तो ग्लास तो दिखेगा वह वस्तु नहीं दिखेगी ना समुच्चय कारी जो है वह चाहता है अमृतत्व की प्राप्ति अमृतत्व की प्राप्ति का अर्थ है देवतात्म भाव की प्राप्ति वह आदित्य मंडल को नहीं देखना चाहता वह चाहता है आदित्य मंडल अंतर्गत जो सत्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ। उसका सायुज्य, वो चाहता है ना तो उसका अपेक्षमान है आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्य गर्भ का सायुच्य समुच्चय कार्य का प्राप्तव्य है वह उसे अपेक्षित है लेकिन आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष में चित्त समाहित हो जाए मृत्यु के समय तब तो उसकी प्राप्ति होगी और सहसा व्यक्ति को ध्येय का जो निरुपाधिक स्वरूप है वो समझ में नहीं आता अभी तो जो उपाधि है वो उपाधि सामने आ जाती है देवदत्त कहते ही देवदत्त का चेहरा आकृति सामने आ जाती है उसी को हम देवदत्त समझ लेते हैं का मतलब उपाधि ही सामने आ जाती है और उस उपाधि तो पुरुष अलग हो जाता है वो दृष्टिगोचर नहीं हो पाता इसके लिए उपासक अपने उपास्य से याचना कर रहा है कि मुखम यानि द्वारम प्राप्ति द्वारम किसके प्राप्ति का द्वार तो सत्यस्य प्राप्ति द्वारम सत्यस्य मुखम शब्द का अर्थ निकलेगा तो सत्य ब्रह्म का सायुज्य प्राप्ति द्वार अपीत है यानी ढका हुआ है आवृत्त है बंद है वो किससे बंद हुआ है ढकन कौन है तो कहते हैं हिरणमय पात्र के तरह पात्र ही ढकन के तरह ढक्कन है ये जो आदित्य की तेजस्वी रश्मिया है यही एक प्रकार से वह आवरण है इसलिए कहते हैं कि सत्यस्य से मुखम अपीतम वर्तते आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की प्राप्ति का द्वार मार्ग आवृत्त है ढका हुआ है किससे ढका हुआ है तो पात्र पात्र के तरह जो पात्र है उससे ढका हुआ है वो कैसा पात्र है तो हिरणमय पात्र हैं यानी तेजस्वी पात्र है वो तेजस्वी पात्र कौन है आदित्य मंडल वो रश्मिया सर्वत्र फैली हुई यही उस तेजस्वी पात्र के तरह पात्र है रश्मिया और उन रश्मियों के कारण मंडल मंडलांतर्गत जो पुरुष है उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है उसकी प्राप्ति में प्राप्ति का प्रतिबंधक है यह कौन हिरणमय पात्र यानी आदित्य का जो भौतिक तेज रूप स्वरूप वह आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष रूप जो सत्य ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के मार्ग का अवरोधक है अपिधान है ढक्कन है उसने बंद कर रखा है प्राप्ति द्वार को आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष जिसकी उपासना जीवन भर की है उपासक ने उसे हे भूषण ऐसा संबोधित करके प्रार्थना करता है उपासक कि हे पूर्ण ृणु तो हे, हे समस्त जगत के संपोषक आदित्य ऐसा संबोधन है पोषणात पूषा आदित्य ही उदय अस्त द्वारा जो अन्न रस है उसका पोषण करता है और प्राणियों के द्वारा भी भक्षमान अन्नादि का पोषण करता है और शरीर को पुष्ट करता है इसलिए उसे पूषा कहा जाता है तो हे पूषण यह संबोधन है कि हे पूषण त्व तत् वृणु तत्नी तो वो हिरणमय पात्र के तरह पात्र जो आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष का अपिधान है अच्छादन है उस अच्छादन को अपाणु अपावृणु का अर्थ है हटो, हटाओ जो आपकी प्राप्ति के मार्ग में अवरोध के तरह स्थित है उस अवरोध को आप हटाइए इन रश्मियों को तो हे भूषण तुम तत्व क्यों हटाना चाहते चाहते हो क्यों हटाना चाहते हो इस प्रश्न का उत्तर चौथे पाद में दे रहा है उपासक सत्य धर्माय दृष्टे सत्य धर्मा में हूं जीवन भर मैंने सत्य ब्रह्म की उपासना की है इसलिए सत्य ब्रह्म का जो सत्यत्व है वो मेरे में आयुर्भूत हुआ है चिंत्य के गुण दोष चिंतक में आते हैं ना, तो सत्य ब्रह्म का चिंतन करने से सत्य ब्रह्म का सत्यत्व धर्म मेरे में आ गया इसलिए मैं भी सत्य धर्मा बन गया हूँ तो सत्य धर्मा जो मैं हूं उस मुझे दृष्ट यानि उपलब्धय आपकी उपलब्धि हो सके इसके लिए आप ये जो हिरणमय पात्र के तरह पात्र हैं सर्वत्र फैली हुई तेजस्वी रश्मिया उनका आप अपावरण करो हटाओ थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए हिरणमय हिरणमय हिरणमय पात्रण का विशेषण है तो हिरणमय पात्र जैसा तेजस्वी होता है ऐसा तेजस्वी इस अभिप्राय से हिरणमय का अर्थ कर दिया ज्योतिर्मयम इत्यर्था और तेन पात्र वह जो रश्मिया है ये पात्र तो नहीं है किंतु पात्र की तरह पात्र है पात्र भी जैसे किसी वस्तु को ढकने के काम आता ऐसे ये आदित्य की रश्मिया भी क्या करती है आदित्य मंडलांतर्गत जो पुरुष है उस पुरुष को आवृत्त करके रखती है इसलिए आदित्य रश्मियों को पात्र के तरह पात्र कहा जा रहा है तो तेन पात्रेण इव अपिधान भूत सत्य आदित्यमंडलस्थस ब्रह्मण अपीतम आच्छादित मुखम यानि द्वारा तो ये जो ज्योतिर्मय पात्र है पात्र के तरह पात्र आवरण एक प्रकार से उससे क्या हुआ वो अपिधान भूत है का मतलब आवरण भूत है और उससे सत्य से आदित्य मंडलस्थसे ब्रह्मण अपितम तो इस ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत जो ब्रह्म है सत्य उसका प्राप्ति द्वार अच्छादित है अच्छादीतम मुखम मुखम का अर्थ है द्वारम वो अच्छादित है ढका हुआ है अवृत है और उस आवरण को हटाने की प्रार्थना उत्तरार्ध में करता है उपासक तो तत्व हे पूर्ण तो हे भूषण ऐसा संबोधन करके कहता है कि तत् उस अपिधान को ज्योतिर्मय पात्र को अपृणु यानी अपसारय हटाइए किस लिए हटाना है तो कहते है सत्य धर्माय दृष्ट सत्य धर्म मुझे आपकी प्राप्ति हो इसके लिए आपके और मेरे बीच में अवरण भूत जो है उसे हटाइए ये कहा जा रहा तो तत्त्वम हे पूृणु यानी अपसारय सत्य धर्म तव सत्यस्य उपासनात सत्यम धर्मो ये मम अहम सत्य धर्म आपकी उपासना करने से आपके अंदर जो सत्यत्व है वह मेरे में भी आविर्भूत हुआ है इसलिए क्या होगा कि मैं सत्य धर्म और सो अहम सत्य धर्मा तस्मय मह्यम उस सत्य धर्मा मेरे लिए अथवा कहते हैं यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे अनुष्ठात्र सत्य धर्म का दूसरा ये अर्थ निकलेगा कि जैसा शास्त्र ने बताया हुआ साधन है कर्म उपासना समुच्चय है वैसा ही अनुष्ठान जिसने किया है ऐसा मैं हूं जीवन भर मैंने कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया है उस समुच्चय कारी मुझे दृष्ट यानी तव सत्यस्य से उप, उपलब्ध है सत्यात्मा आपकी उपलब्धि मुझे हो जाए, समुच कर्म उपासना समुच्चय का तो फल हिरण्यगर्भ का सायुज भाव है ना, उस सायुज भाव की प्राप्ति हो जाए इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस आवरण को हटा दीजिए करके हाँ। हिंदी में तो उतना ये नहीं करते हैं ये तो ये पंद्रहवे मंत्र का इस प्रकार भाष्य का विचार पूरा हो जाता है सोलहवें मंत्र का विचार हम लोग कल करेंगे